क्या हुआ सभी के सभी देव की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे देव ने फिर हाँपते हुए कहा वो वो सुनीता मेहता ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की रिलेटिव है सुनीता मेहता ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की आंटी है पीयूष रंजन महाराष्ट्र पुलिस में काफी दिनों से काम कर रहे थे उनका बचपन भी मुंबई में ही बीता था ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन का जन्म बहुत बड़े परिवार में हुआ था और जो लाश लॉकर रूम के बॉक्स में मिली है वो उनकी पांचवे नंबर की आंटी सुनीता मेहता की ही थी पीयूष ने कभी सोचा भी नहीं था कि तीन साल पहले गायब हुई उनकी आंटी की डेड बॉडी इस तरह से बैंक के लॉकर रूम में मिलेगी इस बात से उन्हें गहरा दुख पहुंचा था इस वक्त डिपार्टमेंट के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई भी थी ये सब लोग ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की फैमिली और रिलेशन से थे चारों तरफ काफी गमगीन माहौल था हर तरफ लोगों का रोना पिटना मचा हुआ था यहाँ तक की खुद ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन भी गला फाड़ रो रहे थे उनको देखकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी भावु को उठे थे खुद डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने जाकर उन्हें ढांडस बधाया और यकीन दिलाया कि कुछ भी हो जाए पुलिस उनकी आंटी के कातिल को जरूर खोज निकालेगी पूरे सन्नाटा ऐसी में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था आज तक डीएन नगर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं हुआ था डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को इस जांच को बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया साथ ही उन्होंने सभी को पूरे तनमन धन से काम करने का निर्देश दिया ताकि ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की आंटी के कतिल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके मिताली सिन्हा का ऑर्डर मिलते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स एक एक करके सभी फैमिली मेंबर से बात करते हुए इन्फॉर्मेशन जुटाने में लग गए उधर ब्यूरो चीफ पियूष अपने ऑफिस में बैठे काफी भावुक हो रहे थे उनकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहा था डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली और नैना इस वक्त उनके ऑफिस में ही मौजूद थे पीयूष रंजन ने रोहासी आवाज में कहा मेरी ये आंटी हम लोगों को सबसे ज्यादा मानती थी उनकी कोई औलाद नहीं थी और बेचारी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब थी वो अकेले चाचा जी के साथ रहती थी लेकिन जब से चाचा जी गायब हुए तब से वो बिचारी अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी और फिर वो भी हमारे बीच से चली गई क्या नैना और मिताली सिन्हा के मुंह से एक साथ निकल पड़ा उन दोनों की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी अच्छा आपके चाचा जी कब गायब हुए मिताली ने पीयूष रंजन के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा सात साल हो गए उनके गायब होने के चार साल बाद आंटी भी लापता थी पीयूष रंजन ने जवाब दिया नैना और मिताली के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये सब पहले सुनीता मेहता गायब हुई फिर वो लड़की सोमानी चक्रवर्ती लापता हुई और अब सुनीता मेहता के पति भी लापता कमाल है नैना मन ही मन सोचने लगी कुछ पल तक सोच विचार करने के बाद उसने ब्यूरो चीफ से सवाल किया अच्छा सर क्या आप सोमानी चक्रवर्ती नाम की किसी लड़की को जानते हैं या इस नाम की किसी लड़की के बारे में कभी अपनी आंटी के मुंह से या अंकल के मुंह से सुना है नहीं मैं नहीं जानता सर थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिये कभी कहीं पे इसका नाम सुना हो तो ये बहुत मेजर सस्पेक्ट है हमारे केस के लिए नैना ने, ने, ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन मैं अपने चचेरे भाइयों से पूछूंगा और अगर उन्हें कुछ पता होगा तो जरूर बताऊंगा ओके अच्छा ये बताइए आपके अंकल कैसे गायब हुए थे नैना ने बात बदलते हुए तुरंत ही सवाल किया। अंकल का जिक्र होते ही फिर से ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन का गला भर उठा उन्हें किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहा मेरे पांचवें अंकल आंटी को एक भी औलाद नहीं थी और मैं बचपन से ही उनके बहुत करीब था दोनों ही मुझे अपनी औलाद की तरह मानते थे अंकल आंटी के पास ज्यादा पैसा भी नहीं था पूरी लाइफ गरीबी में ही बीत गई उनकी एक छोटे से घर में और छोटी सी नौकरी में दोनों अपनी जिंदगी काट रहे थे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंकल आंटी के साथ ऐसा हो जाएगा इतना कहकर ब्यूरो चीफ की आंखें भराई और वो बिलख कर रो पड़े लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया की उन्हें नैना के सवाल का जवाब देना है तो वो फिर से खुद को संभालते हुए बोलने लगे वो दोनों बेहद गरीब लेकिन ईमानदार और सीधे लोग थे भला उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है उन्हें किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था सात साल पहले मेरे अंकल घर से अपनी साइकिल बनवाने के लिए बाहर निकले थे घर के ही कपड़ों में वो साइकिल लेके निकले और आंटी से बोलकर गए थे कि अभी आधे घंटे में वापस आ रहा लेकिन आज तक नहीं लौटे पीयूष ने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहा उस वक्त मैंने नई नई नौकरी जॉइन की थी मैं कोई ब्यूरो चीफ के पद पर नहीं था फिर भी मैंने अपने अंकल को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी थी पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला उस वक्त आंटी की भी हालत खराब हो गई थी उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था अंकल के लापता होने के बाद दिन पर दिन आंटी की हालत खराब होने लगी मैंने उन्हें अपने घर में चलने के लिए भी कहा था खुद उन्हें लेने के लिए भी गया था लेकिन आंटी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई सब मेरी गलती है पता नहीं क्यों मैं उस वक्त आंटी की बात मान गया अगर मैं आंटी को साथ ले गया होता तो शायद आज वो मेरे साथ ही, होती। सब मेरी गलती ही है उन्हें सांवना देने की कोशिश की फिर ब्यूरो चीफ साहब सिर उठा कर बैठे और आगे की कहानी बताने लगे फिर तीन साल पहले की बात है आंटी के पड़ोसियों ने बताया कि वो शाम को मार्केट सब्जी और घर का सामान लेने के लिए निकली थी और फिर वही लास्ट बार था जब पड़ोसियों ने उन्हें देखा था उस दिन के बाद से आज तक उनका भी कुछ सुराग नहीं मिला जब मेरी सुनीता आंटी लापता हुई थी तब तो मैं पुलिस में टीम हेड बन चुका था फिर भी मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका अब आज जाकर तीन साल बाद उनकी डेड बॉडी मुझे मिली है हे भगवान। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे अंकल आंटी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कोई उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था इतना कहकर ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन सोच में पड़ गए कुछ पल तक सोचने के बाद वो अचानक ही नैना की तरफ देखकर बोल पड़े नैना मेरी आंटी के सभी ऑर्गन तो सेफ है ना कहीं कहीं ऑर्गन्स के चक्कर में तो किसी ने उन्हें मार नहीं दिया भगवान सुनीता आंटी की बॉडी बिल्कुल हेल्दी थी उसका शरीर बिल्कुल ठीक था कहीं किसी ने उनके ऑर्गन्स को बेचने के चक्कर में तो उन्हें नहीं मार डाला क्या डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा आश्चर्य में पड़ते हुए कहा पीयूष रंजन ने गहरी सांस छोड़ते हुए बोलना शुरू किया क्यों नहीं हो सकता ये आप लोग खुद बताइए मेरी आंटी के कोई बच्चे तो थे नहीं और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा पैसा और ना ही किसी से कोई दुश्मनी सो बदले की तो बात ही खत्म तो फिर मर्डर के पीछे एक ही कारण बचता है किसी के ऑर्गन्स निकालने के चक्कर में उन्हें मार डाला और सुनिता आंटी की हेल्थ भी ठीक थी नहीं सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते फोरेंसिक डिपार्टमेंट की कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है अभी उनकी मौत का कुछ कारण नहीं पता चला और उनकी बॉडी का कोई पार्ट गायब नहीं है जवाब दिया अच्छा फिर तो फिर तो पक्का किसी ने बदला लिया है पक्का बदले के चक्कर में ओपिनियन देना ठीक नहीं है मिताली सिन्हा ने पियूष को समझाते हुए कहा आप परेशान बतोइए हम आपकी आंटी के कतल को जल्द ऐसी जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे और बेशक हम उनके कतल को पकड़ कर दिखाएंगे आप टेंशन मत लीजिए प्लीज मिताली प्लीज मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीद है तुम लोग जरूर मेरी आंटी के को खोज निकालोगे इस वक्त ब्यूरो चीफ पियूष काफी भावुक हो चुके थे सही मायने में उनका दिमाग भी अभी बहुत अव्यवस्थित चल रहा था मिताली के साथ ही लेना ने भी अपना सिर हिलाते हुए पीयूष रंजन को सांत्वना देने की कोशिश की लेकिन इसके साथ ही दोनों के हैरान होने की कोई सीमा नहीं थी एक के बाद एक करके कुल तीन लोगो के गायब होने की खबर सुनकर वो दोनों में आ गई थी। ऊपर से बैंक की रॉबरी ऐसा लग रहा था कि ये बैंक रॉबरी इसीलिए हुई थी ताकि पुलिस का ध्यान गायब हुए इन तीनों लोगों पर जा सके क्योंकि सच में जब से पुलिस को तीन तीन लोगों के लापता होने की खबर मिली है तब से तो उस रॉबरी के, के केस से पुलिस का ध्यान ही हट गया है इससे भी ज्यादा चौकाने वाली खबर तब सुनने में आई जब नैना और ब्यूरो चीफ मिताली पीयूष रंजन के ऑफिस ऐसी निकल बाहर आई